भगवान प्रश्न भगवान की आवश्यकता क्यों है उत्तर अपने में कमी मानते हैं इसलिए है हमें कोई ऐसा साथी चाहिए जो हमसे प्रेम करे हमें आश्रय दे और कभी हमसे बिछुड़े नहीं सदा साथ रहे ऐसा साथी ईश्वर ही हो सकता है तात्पर्य है कि हमें प्रेम के लिए ईश्वर की आवश्यकता है इस आवश्यकता की पूर्ति न स्वयं से हो सकती है न संसार से इसकी पूर्ति ईश्वर से ही हो सकती है प्रश्न ईश्वर की आवश्यकता कैसे जागृत हो उत्तर प्रेम का उद्देश्य होने से और संसार की ममता आसक्ति छूटने से ईश्वर की आवश्यकता जागृत होगी प्रश्न शास्त्र और संत परमात्मा का अलग अलग वर्णन करते हैं कोई क्या कहता है कोई क्या फिर किसकी बात मांगे उत्तर परमात्मा क्या है इसको कोई नहीं जानता वे सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है उनके विषय में जो कुछ कहा गया है वह अपनी समझ के लिए है और प्रक्रिया भेद से है अभी तक परमात्मा का जितना वर्णन हुआ है वह सब का सब मिलकर भी परमात्मा का पूरा वर्णन नहीं है यदि पूरा वर्णन हो जाए तो परमात्मा असीम नहीं रहेंगे, सीमित हो जाएंगे। सभी लोग अपने अपने मत एवं संप्रदाय के अनुसार परमात्मा का वर्णन करते हैं परमात्मा का दया भरा कानून भी है कि उसकी किसी भी अंग नाम रूप गुण लीला, लीलाधाम को पकड़ने से उनकी प्राप्ति हो जाती है साधक को केवल इतनी ही बात मान लेनी चाहिए कि परमात्मा हैं वे कैसे हैं किस रूप वाले हैं कहाँ रहते हैं क्या करते हैं आदि बातों पर साधक बुद्धि लगाएगा तो झगड़ा पैदा होगा एक नई आफत पैदा होगी परंतु परमात्मा है ऐसा मान लेने से सबके साथ समन्वय हो जाएगा प्रहलाद जी ने नरसिंह रूप का चिंतन ध्यान किया था उनको इष्ट नहीं माना था उन्होंने से यही मान मानकर मान पुकारा कि कोई एक ईश्वर है प्रश्न जब परमात्मा का वर्णन कोई कर सकता ही नहीं तो फिर शास्त्रों में संत वाणी में परमात्मा का जो वर्णन आया है उसकी सार्थकता क्या हुई उत्तर जैसा वर्णन हुआ है वैसा मानकर साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है इसीलिए वह वर्णन उपयोगी है प्रश्न भगवान पर विश्वास कैसे दृढ़ हो उत्तर विवेक विरोधी विश्वास का त्याग करने से भगवान का विश्वास दृढ़ हो जाता है विश्वास संबंध और कर्म ये तीनों ही विवेक विरोधी नहीं होने चाहिए संसार पर विश्वास करना विवेक विरोधी विश्वास है संसार को अपना मानना विवेक विरोधी संबंध है शास्त्र निषिध तथा सकाम भाव से कर्म करना विवेक विरोधी कर्म है विश्वास विवेक समर्थित नहीं होता जहाँ विवेक की मुख्यता है वहाँ विश्वास नहीं होता और जहाँ विश्वास की मुख्यता है वहां विवेक नहीं होता भगवान से भी विश्वास ही मांगना चाहिए विश्वास के सिवाय और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है विश्वास प्रेम का साधन है भगवान है और वही मेरे अपने हैं इस विश्वास से प्रेम हो जाता है प्रश्न भगवान दयालु है या न्यायकारी उत्तर भगवान संसार की दृष्टि से न्यायकारी हैं ज्ञान की दृष्टि से उदासीन है और भक्ति की दृष्टि से दयालु हैं भगवान तीनों हैं और तीनों से रहित भी हैं फर्क हमारी दृष्टि में है भगवान में परस्पर विरोधी सब भाव रहते हैं ये चैव चै सात्विका भावा राजसास्ताम साय मेति न तो हम ते सु जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस्व तथा तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं ऐसा उनको समझो परंतु मैं उनमें और वे मुझमें नहीं हैं वे दयालु भी हैं उदासीन भी हैं पक्षपाती भी हैं सब कुछ हैं उनको हम अपनी बुद्धि से समझ सकते ही नहीं भक्तों के भाव से भगवान का भी भाव बदल जाता है भगवान के भावों को कोई कर नहीं सकता कहना दूर रहा सोच भी नहीं सकता वे सब तरह से अनंत अपार असीन है किसी वस्तु के विषय में वह कैसी है कैसी नहीं है यह विचार तब किया जाता है जब हम उसका त्याग करने में समर्थ हों परमात्मा का त्याग कोई कर भी नहीं सकता फिर वे कैसे हैं कैसे नहीं है ऐसा विचार करने की क्या जरूरत है वे कैसे भी हों पर वे हमारे हैं असुंदर सुंदर से खरोगा गुणिर नो गुण नाम वैसे मय करुणा बुधिर श्यामायम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हो या सुंदर शिरोमणि हो गुणहीन हो या गुणियों में श्रेष्ठ हो मेरे प्रति द्वेष रखते हो या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हो, हो, वे वे चाहे जैसे हो, मेरी तो वे ही एक गति है। प्रश्न: मंदिर में चोर मूर्ति चुराने आए तो वहां के पुजारी ने कहा कि मैं जीते जी मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा संघर्ष हुआ तो पुजारी मारा गया भगवान ने पुजारी की रक्षा क्यों नहीं की उत्तर यह पुजारी का हट था प्रेम नहीं भगवान हट से प्रकट नहीं होते प्रत्युत प्रेम से प्रकट होते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम मध्य प्रगट हो जाना मानस बाल का पुजारी मारा गया तो भगवान ने पापों से उसकी रक्षा की अर्थात तो उसके पाप नष्ट हो गए प्राय घटना सुनने को और मिलती है तथा वास्तव में और होती है वास्तव में क्या बात हुई इसका क्या तथा किसी घटना में भगवान का क्या हित भरा है इसको हमारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान की परीक्षा करेंगे तो भगवान फेल हो जाएंगे इसलिए अपनी बुद्धि से पकड़ने की चेष्टा न करें प्रत्युत अपनी बुद्धि को उनके अर्पित कर दें कि भगवान जो कुछ करते हैं उसमें उनकी कृपा और सब का हित भरा होता है प्रश्न ऐसी घटनाएं पढ़ने सुनने में आती है कि कभी तो भगवान संकट से रक्षा कर देते हैं कभी रक्षा नहीं करते इसका क्या कारण है उत्तर भगवान प्रारब्ध का भोग करवाते हैं प्रारब्ध होता है तो भगवान रक्षा कर देते हैं और प्रारब्ध नहीं होता तो रक्षा नहीं करते प्रारब्ध भोग का विधान भगवान करते हैं भक्ति की दृष्टि से देखें तो जैसे माँ कभी प्यार करती है कभी थप्पड़ लगाती है तो दोनों में माँ की समान कृपा है ऐसे ही भगवान रक्षा करें अथवा रक्षा न करें दोनों में उनकी समान कृपा है प्रश्न जब भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं तो फिर संसार में हिंसा क्यों होती है उत्तर भगवान तो हिंसा करने वालों के हृदय में दूसरे की रक्षा की प्रेरणा करते हैं पर कामना तेज होने के कारण वे भगवान की आवाज नहीं सुन पाते प्रश्न जब भगवान सबका पालन पोषण करते हैं तो फिर मनुष्य भूखे क्यों मरते हैं उत्तर यह उनका प्रारब्ध है भगवान उनके लिए अन्न की आवश्यकता नहीं समझते जैसे वैद्य रोगी के लिए अन्न ग्रहण करना मना कर देता है तो उसका उद्देश्य रोगी को निरोग बनाना है तात्पर्य हुआ कि भूख से वे ही मनुष्य मरते हैं जिनका जीना भगवान आवश्यक नहीं समझते वास्तव में आवश्यक वस्तु केवल परमात्मा ही है भूख से मरना भी एक साधन है जिससे पुराने पापों का प्रायश्चित होता है हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कि भगवान को ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं पर भगवान हमसे ज्यादा जानते हैं हमसे ज्यादा दयालु हैं और हमसे ज्यादा समर्थ हैं प्रश्न परम उदार भगवान के रहते हुए लोग अभावग्रस्त क्यों हैं उत्तर लोग नासवान पदार्थों को नहीं छोड़ते तो भगवान की उदारता क्या करे कोई गंगा जी के पास जाए ही नहीं जल पिए ही नहीं तो ठंडक कैसे मिले जब तक नासवान का खिंचाव नहीं मिटता तब तक मनुष्य भगवान की उदारता को नहीं पकड़ सकता प्रश्न भगवान कहते हैं कि सब इंद्रियों से मैं ही ग्रहण किया जाता हूँ मनसा वचसा मनसा वचसा दृष्टा ंद्रिय अहमे न मत्ति बुद्धा श्रीमद्भाव्यारा मन से वाणी से दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्द विषय ग्रहण किया जाता है वह सब नहीं ही हूँ अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें अर्थात स्वीकार करके अनुभव कर लें इंद्रियों से तो विषय जड़ ही ग्रहण होगा परमात्मा चेतन कैसे ग्रहण होगा उत्तर ऐसा भगवान साधक के भीतर जड़ता की मान्यता हटाने के लिए करते हैं भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जड़ नहीं है मैं ही हूँ साधक मेरे सिवाय अन्य किसी को सत्ता न दे प्रश्न संत कहते हैं कि हमें प्यास लगती है तो जल रूप से भूख लगती है तो अन्न रूप से भगवान आते हैं पर जल अन्न आदि तो जड़ तथा परिवर्तनशील है उत्तर हम अपने को शरीर मानकर वस्तु चाहते हैं तो भगवान भी वैसे ही बनकर आते हैं हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप से ही दिखते हैं हम जैसा देखना चाहते हैं भगवान वैसा ही दिखते हैं क्योंकि भगवान का स्वभाव है ये यथा मां प्रपद्यंते ताम तथे वजाम गीता जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ प्रश्न भगवान तो सुख के सागर हैं फिर उनको सुख देने का उनकी सेवा करने का भाव क्यों रखें उत्तर माताएं संतों की सेवा करती हैं उनको भिक्षा देती हैं तो इस भाव से नहीं देती कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है प्रत्युत इस भाव से देती है कि हमारे द्वारा भी महाराज जी की कुछ सेवा बन जाए हमारी वस्तु भी महाराज की सेवा में लग जाए इसी तरह भक्त में भी स्वाभाविक ही भगवान की सेवा करने का उनको सुख देने का भाव रहता है क्योंकि वह स्वयं ही भगवान का है और उसके शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि भी भगवान के हैं प्रश्न जिसने वस्तः कर्म नहीं किया केवल भूल से अपने को कर्ता मान लिया उसको जब अल्पज्ञ नया दंडादी फल नहीं देता तो फिर सर्वज्ञ देता है उत्तर दंड नहीं देता जो करता बनता है वही भोगता बनता है वह अपनी भूल का ही फल भोगता है प्रश्न हम भगवान से विमुख होकर संसार के सम्मुख हो जाते हैं तो भगवान हमारी संसार की सम्मुखता छुड़ा क्यों नहीं देते उत्तर कर कारण कि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी हुई है यदि वे स्वतंत्रता न देते तो हम पशु पक्षी आदि की तरह ही होते उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हमने संसार को अपना मान लिया। प्रश्न हम मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो भगवान वह वा स्वतंत्रता वापस क्यों नहीं लेते उत्तर जब तक हम स्वतंत्रता चाहते हैं तब तक भगवान उसको नहीं लेंगे दी हुई वस्तु को वापस लेने का अधिकार नहीं है यह कार्य सज्जनों का नहीं है प्रत्युत डाकुओं का है हाँ अगर हम अपनी स्वतंत्रता उनको दे दें अर्थात अपने आप को उनके अर्पित कर दें उनके शरणागत हो जाए तो वे उसको ले लेंगे अर्थात हमें मुक्त करके भक्त बना देंगे प्रश्न भगवान सब कुछ देते हैं पर अपने को छिपा कर देते हैं ऐसा क्यों उत्तर व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि देने वाला अपने में बड़प्पन का अनुभव करता है और लेने वाला छोटेपन का भगवान अपने में बड़प्पन और लेने वाले में छोटे छोटापन नहीं आने देते इसीलिए अपने को छिपा कर देते हैं भगवान जीव को तत्व ज्ञान मुक्ति देकर अपने समान बना देते हैं फिर भी अपने को छिपा कर रखते हैं प्रश्न संत कहते हैं कि देने वाले भी भगवान हैं और लेने वाले भी भगवान हैं लेने वाले भगवान कैसे उत्तर भगवान ने जीव मात्र को अपने में से ही प्रकट किया है इसलिए लेने वाले भी वे ही हैं वास्तव में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं वासुदेवक सर्वम प्रश्न कण कण में भगवान है और कण कण भगवान ही है दोनों में क्या अंतर है उत्तर कण कण में भगवान है यह मान्यता है और कण कण भगवान है भगवान ही है यह वास्तविकता है प्रश्न नारद भक्ति सूत्र में आया है कि ईश्वर का भी अभिमान से है। देश है इस ईश्वर सभी ईश्वर में द्वेश भाव कैसे उत्तर भगवान का अभिमान से द्वेष है अभिमानी से नहीं द्वेष होने का तात्पर्य है कि उनको अभिमान सुहाता नहीं क्योंकि अभिमान से भक्त का महान अनिष्ट होता है भगवान ने भक्त का हित करने वाली गया है राग द्वेष वाला द्वेष नहीं है समोहम नमे सर्वभूतेसार अपना नहीं है पर भगवान अपने हैं ऐसा मानने से भगवान से कुछ आशा अपेक्षा रह सकती है यदि ऐसा माने कि न संसार अपना है न भगवान अपने हैं तो उत्तम भगवान अपने हैं पर लेने के लिए अपने नहीं हैं केवल भगवान ही अपने हैं ऐसा मानने से दूसरी सत्ता नहीं रहेगी और दूसरी सत्ता न रहने से कोई भी चाह नहीं रहेगी भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता रहने से ही इच्छा होती है जब भगवान ही मेरे हैं तो फिर इच्छा कैसे रहेगी कोई भी अपना नहीं है न संसार न परमात्मा ऐसा मानने से साधक ज्ञान मार्ग में चला जाएगा अगर उसकी मुक्ति तो हो जाएगी पर प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी प्रश्न भगवान अपने लिए हैं, ऐसा करने का क्या तात्पर्य है उत्तर भगवान कुछ लेने के लिए अपने नहीं हैं प्रत्युत देने के लिए अपने हैं इसलिए भगवान से कुछ नहीं चाहना है प्रत्युत भगवान को ही चाहना है तात्पर्य है कि भगवान अपने लिए है खुद को देने के लिए और भगवान को लेने के लिए अपनी कमी की पूर्ति भगवान के सिवाय और किसी से नहीं हो सकती इसी इसलिए भगवान अपने लिए हैं प्रश्न जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करने को संतों ने निकृष्ट बताया है फिर भगवान के कहे ये यथा माम प्रपद्यंते तामस तथा भजाम्य हम इन वचनों का क्या तात्पर्य है भगवान के ये वचन यथा तथा क्रिया के विषय में है भाव के विषय में नहीं भाव में तो भगवान का सबके प्रति समान प्रेम भाव है मनुष्यों के यथा तथा में तो स्वार्थ भाव रहता है पर भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है प्रत्युत यह भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान फिर भी वे जीव को अपने बराबर मित्र बनाते हैं तात्पर्य है कि भगवान में बड़पन का भाव अभिमान नहीं है प्रश्न जगन्नाथ के रहते हुए भी अपने में अनाथ पने का अनुभव क्यों होता है उत्तर कारण कि खुद नाथ मालिक बन गए जैसे बालक माँ के बिना नहीं रह सकता पर विवाह होने के बाद जब वह खुद मालिक बन जाता है तब वह अपनी माँ के बिना भी रहने लगता है ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के सिवाय अन्य वस्तु या व्यक्ति को अपना मानकर खुद मालिक बन जाता है तब वह अपने मालिक भगवान को भूल जाता है और मुफ्त में दुख पाता है केवल भगवान ही अपने हैं और कोई भी अपना नहीं है ऐसा मानने से हमारा अनाथपना दूर हो जाएगा और हम सनात हो जाएंगे प्रश्न क्या भगवान प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं उत्तर जैसे साधक भक्त प्राणी मात्र का कल्याण चाहता है ऐसे भगवान सबका कल्याण नहीं चाहते भगवान में प्राणी मात्र के कल्याण की सामान्य इच्छा होती है विशेष नहीं अगर उनमें विशेष इच्छा हो जाए तो सबका कल्याण हो ही जाए भगवान स्वाभाविक ही किसी का अहित नहीं चाहते किसी का अहित न चाहना ही उनका कल्याण चाहना है तात्पर्य है कि भगवान में शुभ इच्छा होती है अशुभ इच्छा होती ही नहीं जीवन मुक्त भगवत प्रेमी महापुरुष में भी यही बात है उनमें भी सबके कल्याण की सामान्य इच्छा रहती है परंतु उनमें किसी विशेष परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति के कल्याण की विशेष इच्छा हो सकती है जैसे चैतन्य महाप्रभु में जगाई महाई के कल्याण की विशेष इच्छा हो गई तो उनका कल्याण हो गया